ओम नमो ओं नमो नमो ओम ज्ञानी ज्ञानंदन शया तस्मे श्रीगुरव नम स्थापितं श्रीचैतन मनोभी स्वयं दादादा वंदे हम श्रीगुरा श्रीयुतापकमलु वैष्णवा ची सागर सहजन रघुना कान्वि तम सजीव साध सवधूत पिजन सहित कृष्णचैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान पागना ललिता श्री विशाखा हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपे गोपेश गोपिका गोपिकाधा का नमस्ते दक्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानो सुते देवी प्रणमा हरि प्रिय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 हरे कृष्णा, हरे कृष्ण हरे कृष्णा, अब जगे हुए हैं सब लोग। तो जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा ये जगन्नाथ पुरी में परम भगवान निवास करते हैं और शास्त्र वर्णन करते हैं कि कोई व्यक्ति जगन्नाथ देव का दर्शन करता है और उनका जो प्रसाद है उनका विशेष प्रसाद कौन सा है आ? भात है ना जैसे कहते हैं कि जगन्नाथ भात सारा जग प्रसारे हाथ ये जगन्नाथ का प्रसादम कोई व्यक्ति ग्रहण करता है तो तुरंत ही वो भगवान धाम जाने की जो योग्यता है वो अपने अंदर धारण करता है लेकिन साथ ही साथ उसमें क्या चाहिए श्रद्धा की आवश्यकता चाहिए तो भगवान जगन्नाथ अवतरित होते हैं उनका एक एकमेव कारण यही है कि हमारे जैसे जो इस भौतिक जगत में जो जीव है जो क्या कर रहे हैं सुबह से शाम तक एक स्वप्न देख रहे हैं स्वप्न में भी स्वप्न देख रहे हैं सुबह से शाम तो क्या स्वप्न देख रहे हैं कि मेरे जीवन में मेरे अपने प्रयास से मेरे अपने बलबूते पर मैं एक दिन जीवन की जो सर्वोच्च सुख की अवस्था है आनंद की अवस्था है भोग करने की जो अवस्था है परमानंट शाश्वत वो प्राप्त करूँगा लेकिन भगवान की जो ये प्रकृति है भौतिक प्रकृति जो बहुत शक्तिशाली है तो हमें ऐसा करने नहीं देती क्योंकि भगवान के वचनों को भगवान के आदेशों को फॉलो करना ये इस मटरियल नेचर भौतिक प्रकृति का एकमेव कार्य है इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं मयाध्यक्ष प्रकृति सुयते स चरा चरा अर्जुन मेरे अध्यक्षता में ये जो प्रकृति है ये कार्य करती हैं और कैसे कार्य करती हैं जिस प्रकार से एक स्त्री अपने पति के आदेशानुसार कार्य करती हैं या एक किसी कंपनी में एक बॉस के आदेशानुसार सारे जो सेवक हैं वो कार्यरत रहते हैं तो उसी प्रकार से भगवान की जो प्रकृति है जिसका काम ही क्या है इस जगत के जीवों को ठिकाने में लाना मतलब याद दिलाना क्या याद दिलाना कि तुम कृष्ण के शाश्वत सेवक हो दोनों जो भगवान के सेवक हैं वो एक ही काम कर रहे हैं एक तो है भगवान की जो प्रकृति माया है वो भी भगवान के सेवक है और दूसरा जो भगवान के भक्त हैं वो भी भगवान के सेवक है तो भगवान के भक्त एक कार्य करते हैं और वो कार्य क्या है इस जगत के जीवों को कृष्ण की सेवा में नियुक्त करना भगवान के भक्त बनाना बेस ज्यादा हमेशा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे राम राम राम, राम एक साथ हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो भगवान की जो ये प्रकृति है वो भी वही कार्य कर रही है जो भगवान के भक्त कर रहे हैं तो भगवान के भक्तों का क्या कार्य है उनका क्या बिजनेस है भगवान के भक्तों का एक नव बिजनेस है जारे देखो तारे कहो तो कृष्ण उपदेश जिनको भी आप मिलोगे जो भी आपके संपर्क में आ रहा है उसको उसके जीवन का क्या असली लक्ष्य है वो बताओ या कृष्ण का उपदेश उसको प्रदान करो जिसके द्वारा जो भौतिक जगत में जो जीव सड़ रहा है आ, तो वो अपने जीवन का लक्ष्य को समझ सकता है तो भगवान के भगवान के भक्त दूसरों को भक्त बनाने के लिए प्रयास करते हैं ये उनका एक, एक, एक बिजनेस है और भगवान की जो शक्ति है बहिरंगा शक्ति हाँ, कितनी शक्तियां भगवान की दो प्रमुख शक्ति है एक है बहिरंगा शक्ति और दूसरी है अंतरंगा शक्ति तो जो भगवान के भक्त है वो सदैव भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उसके अधीन होते हैं महात्मनस्तु महापार्थ दैवी प्रकृति माश्रता महात्मा कौन है जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है उसके अधीन होते हैं दैवी शक्ति के अधीन होते हैं श्रीमती राधा रानी के आधीन होते हैं वो महात्मा हैं और महात्माओं का कार्य क्या है सततम कीर्तयन तो महात्माओं का कार्य है कि सदैव कृष्ण के गुणों का उनके नामों का उनके लीलाओं का उनके रूप का कीर्तन करना उनकी जीवाण सदैव वाइब्रेट करती है कृष्ण के गुणगान में और जो लोग कृष्ण का गुणगान नहीं करते हैं उनकी जीवा भी काम करती है वाइब्रेट करती है लेकिन उनका जीवन कैसा है एक मेंढक की भाती है उनकी जीवा भी टर्टर करती है जैसे मेंढक के जीब भी बोले बिना नहीं रह सकती लेकिन मेंढक क्या करता है जल्द से जल्द अपने मृत्यु को आमंत्रण देता है टर्टर करके हाँ जैसे वो शाम के समय मेंढक बारिश के दिनों में टर्टर करता है तो साफ आकर उसे क्या करता है निगल लेता है तो इस प्रकार से एक भौतिकतावादी व्यक्ति का जीवन है लेकिन भगवान की जो भक्त है वो सदैव अपना मन अपना शरीर अपना वाणी उसका इस्तेमाल कृष्ण की महिमा का वर्णन करने में करते हैं तो इस प्रकार से भगवान के भक्त सदैव कृष्ण की सेवा में लगे हैं और जीवों को कृष्ण के प्रति शरणागत कराने में सहायता कर रहे हैं तो दूसरी ओर भगवान की जो प्रकृति है जो माया है बहिरंगा शक्ति है वो भी वही कार्य कर रही हैं जो भक्त कर रहे हैं वो क्या करती हैं जीवों को तड़पाती हैं जो व्यक्ति सरल रूप से नहीं समझता कि मेरा जीवन भगवान की सेवा करने के लिए बना है और वो प्रयास करता है भौतिक भोग करने के लिए माया उसको क्या करती है तड़पाती है जैसे लोहार है लोहार क्या करता है जो लोहा होता है उसे आग में डालता है आग में डाल के उस लोहे को जलाता है तपाता है और जैसे वो तप जाए लाल हो जाए तो लोहार क्या करता है जोर जोर से हैमरिंग करता है मारता है तो उसको फिर शेप प्रदान करता है तो भगवान की जो प्रकृति है वो वही करती है जो व्यक्ति भगवान के संदेश को स्वीकार करके सरलता से उनकी सेवा में निमग्न नहीं होता उनके लिए भगवान कहते ठीक है चले जाओ वहाँ प्रकृति तुम्हें ठीक करेगी वो पहले तपाती हैं तीन प्रकार के ताप हमें हाँ देती हैं मन के कष्ट हैं मानसिक शारीरिक हैं आधि दैविक हैं आधि भौतिक हैं आध्यात्मिक हैं ये तीन प्रकार के जो कष्ट हैं ये जो भौतिक प्रकृति प्रदान करती है मतलब पहले तो तपाती है आपको छोड़ती नहीं है खाली नहीं छोड़ती कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो खाली है जिसके पास कष्ट नहीं है जीवन में शारीरिक नहीं तो मानसिक है मानसिक नहीं तो दूसरा व्यक्ति परेशान कर रहा है वो नहीं तो फिर साइक्लोन आ रहा है ओरिसा में फिर ठंड शुरू हो रही है अभी तो मतलब आप खाली नहीं बैठ सकते मटेरियल प्रकृति आपको बताएगी कि आप इस जगत में इंजॉय करने के लिए सुख उपभोग करने के लिए बने नहीं हो हाँ जैसे लोग सोचते हैं कि हम बने तुम बने एक दूजे के लिए अभी ऐसे नहीं है हम बने और तुम बने मरने के लिए दूसरा कुछ इस जगत में आप कर नहीं सकते तीसरा तीसरा काम नहीं है जन्म लिया है क्यों जन्म लिया हमने मरने के लिए जन्म लिया तो इसलिए भौतिक प्रकृति पहले हमें तीन प्रकार के तापों से तपाती हैं और वो तीन प्रकार के तापों से जैसे हम तप जाते हैं लाल हो जाते हैं तो ये जो भौतिक प्रकृति है फिर हमें हैमरिंग करती है और वो हैमर क्या है चार प्रकार की जो कष्ट हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि उससे हमें बिल्कुल मारती रहती हैं तो शास्त्र कहते हैं कि ये जो भगवान की प्रकृति इतना कष्ट देती क्यों है ये इसलिए देती है क्योंकि वो चाहती है कि आप सुधर जाओ और क्या करो कृष्ण की सेवा में लगो पाप कार्यों से दूर रहो और भगवान का जो भजन है भगवान की जो भक्ति है उसको अपने जीवन में धारण करो हाँ ये भगवान की प्रकृति इस प्रकार से चाहती है हाँ जैसे जो लोग सिटीजन हाँ जो गवर्नमेंट के जो नियम कानून आदि हैं उनको फॉलो नहीं करते तो उन लोगों को फिर पुलिस यंत्रणा है वो उनको ठीक करती हैं तो उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त जो उपदेश दे रहे हैं और मैं भी ये जगत में आता हूँ भगवद्गीता आदि शास्त्रों के माध्यम से उपदेश देता हूँ उसको आप स्वीकार न करके हाँ, इस भौतिक जगत को अपना सुखोपभ का साधन बनाते हो तो फिर भौतिक प्रकृति आपको क्या करेगी ठीक करेगी आपको वो कष्ट देगी तो जैसे मैं शुरुआत में कह रहा था माया हमें ठीक करती है लात मार के है नहीं? कस दे दे के के, कि नहीं दे देखे कि नहीं कृष्ण तुम्हारे स्वामी हैं कृष्ण असली भोगता है और तुम क्या हो जीवे रूप है कृष्ण रित्यदास कृष्ण के शाश्वत सेवक हो इस भावना को जानो इस भावना को समझो लेकिन हम समझने के लिए तैयार नहीं है तो फिर माया देवी ये प्रकृति हमें लात मार मार के डंडे मार मार के डे करती है तो दूसरी ओर क्या है भगवान के भक्त बुलाते हैं आइए मंदिर में आइए दर्शन कीजिए प्रसाद दीजिए यात्रा में चलिए और भाग खाइए है ना तो दोनों में से एक चॉइस हमारा है या लाख लाख खाके भगवान के सेवक बनना है या फिर क्या खाकर जगन्नाथ का भात खाकर हाँ भगवान का भात खाकर भक्त बनना है तो अल्टीमेटली हर एक व्यक्ति इस संसार में किसी ना किसी उपाधि के लिए किसी ना किसी डेजिग्नेशन के लिए बना है जैसे प्रभुपाद एक बार लंडन गए अंतिम समय में वो प्रभुपाद का आखिरी विजिट था लंदन में सेवेंटी सेवन में तो वहाँ जब पहुँचे प्रभुपात प्रभुपात का हेल्थ इतना ठीक नहीं था तो बहुत सारे युवक इंडियन जो युवक हैं उनको मिलने आए तो प्रभुपात को प्रभुपाद पूछने लगे आप क्या करते हो आप क्या करते हो कोई कहने लगा मैं डॉक्टर हूं मैं इंजीनियर हूं मैं पीएचडी हूं तो इस प्रकार से बोलने लगा तो प्रभुपाद ने कहा हम हाँ इस प्रकार की जो उपाधियाँ हैं डेजिग्नेशन है, है इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं हम हाँ तो एक ही चीज़ में इंटरेस्टेड हैं हमारी उपाधि क्या है जीवेरा स्वरूप है कृष्णरा नित्य दास बस भगवान का भक्त बनना ये उपाधि है जैसे चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए तो रामानंद राय को वो मिले रामानंद राय को जब चैतन्य महाप्रभु मिले तो रामानंद राय से उन्होंने पूछा कि हे रामानंद राय आप मुझे ये बताओ कि इस जगत में सबसे बड़ा यश क्या है सबसे बड़ा यश क्या है इस जगत में क्योंकि तो हर एक व्यक्ति फेमस बनना चाहता है है ना अपने मोहल्ले में फेमस बनाना चाहता है अपने कंपनी में फेमस बनना चाहता है उतना नहीं तो पूरे राज्य में फेमस बनना चाहता है कोई देश में फेमस बनना चाहता है कोई वर्ल्ड में फेमस होना चाहता है चाहता है कि नहीं चाहता तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा हे रामानंद राय बताओ आंध्र प्रदेश में वो राजमंदिर सिटी है hey, गोदावरी किनारे उनका ये संवाद हो रहा था तो वहाँ रामानंद राय जो गवर्नर थे मद्रास के उस समय उन्होंने कहा इस जगत में सबसे बड़ा यश क्या है कृष्ण का अनन्य भक्त बनना भगवान का भक्त बनना ही यशमान है उसके उससे बढ़कर पोजिशन इस संसार में कोई और नहीं है उससे बढ़कर ऐश्वर्य कोई और नहीं है उससे बढ़कर उपाधि डेजिग्नेशन कोई और नहीं है तो लेकिन हम इस जगत में आते हैं और अपनी पहचान शरीर से कर लेते हैं और इस शरीर से संबंधित फिर हम पागल की भांति सपने की नगरी बनाना चाहते हैं अपने और स्वप्नवत जीवन जीना चाहते हैं वास्तव में देखा जाए हम रात को सोते स्वप्न देखते हैं और दिन में भी हम जगे हैं तो ये भी एक क्या है ड्रीम है स्वप्न है ये असली लाइफ नहीं है जैसे महाराज जनक हाँ महाराज जनार्दन ने जब युद्ध किया बहुत सालों तक उन्होंने युद्ध किया फिर जब वो बहुत थके थे उन्होंने कहा कि अभी मैं बस मुक्त होना चाहता हूँ युद्ध से अभी मैं बस जस्ट अपने रानियों के संग में निवास करना चाहता हूँ कुछ म्यू, म्यूजिक आदि सुनना चाहता हूँ और शांति से अपना जीवन बिताना चाहता हूँ तो एक दिन राजा जनक अपने इसमें बैठे थे महल में बैठे थे सभा सभा भवन में तो अपनी रानियाँ दो तीन रानियाँ साथ थे और फिर आगे कुछ जो नृत्य करने वाली स्त्रियाँ हैं वो नाच रही हैं गा रही हैं तो ये राजा जनक जब उनका नृत्य देख रहे थे उनका गान सुन रहे थे अचानक ये थके हुए थे और तो क्या हुआ नींद आ गई नींद जैसे आई तो राजा जनक ने अपना जो सर है अपने रानी के कंधे में रखा जैसे हमें क्लास में नींद आ जाती है, है कि नहीं तो वैसे राजा जनाब सुनते सुनते सो गए सो गए तो वो सोते हुए है सब कुछ हो रहा है अभी राजा सो रहा है कौन उनको उठा सकता है क्या नहीं उठा सकता तो फिर राजा जब सोया था और वो सब नृत्यांगनाएं नाच रही थी उनके मंत्री आदि देख रहे थे थोड़ा समय बीतता है तो राजा चिल्लाने लगता है जोर जोर से चिल्लाने लगता है क्या चिल्लाता है राजा कहता है जनक कहता है क्या ये सही है या वो सच है ये सच है या वो सच है अभी राजा जनक पागल की तरह हो गया था उनको लगा किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि एग्जैक्टली क्या हुआ है राजा जनक को वही ऐसे पागल की तरह ये शब्द क्यों बोल रहा है क्या ये ये ऐसे सच है या वो सच है तो ऐसा लंबा समय बीतता है कुछ दिन बीतते हैं तो उनके महल में एक दिन अगस्त बुने आते हैं यह सब कहते हैं राजा को बताते हैं हाँ राजा राजा को कहते कि क्या हुआ आपको क्यों आप ऐसा कह रहे हो राजा कहता है कि मैं जब उस दिन सो गया था उस समय मैं भयावह स्वप्न में चला गया था एक ड्रीम मैंने देखा था और वो क्या ड्रीम था राजा ने कहा जब मैं सोया तो उस समय मैंने देखा कि मैं तो अपने रानी उनके सन में मौज मस्ती में बैठा हूँ लेटा हुआ हूँ हाँ और सामने नृत्यांगनाएँ नाच रही हैं और अचानक दूसरा जो राजा है वो हमारे राज्य पर आक्रमण करता है और सारी सेनाओं को मारता है महल में घुसता है और उसके भय से मैं क्या कर रहा हूँ दौड़ रहा हूँ अपने मृत्यु अपने जीवन को बचाने के लिए क्योंकि हम किसी चीज़ से सबसे अधिक प्रेम करते हैं तो वो अपने आप से करते हैं अपने जीवन से करते हैं फिर है पत्नी फिर है बच्चे फिर है धन ये सब चीजें तो राजा ने कहा कि मैं दौड़ने लगा दौड़ने लगा कुछ सैनिक मेरे पीछे भाग रहे थे पागल की भांति जब मैं जंगल में भ्रमण कर रहा था तो मेरे पास ना खाने के लिए कुछ नहीं था ना पीने के लिए कुछ ना था तो मैं फिर बहुत विपदा में था बहुत कष्ट में था तो उसी समय अचानक मुझे एक प्लेट कुछ भोजन का मिलता है जंगल में तो मैं उसको लेकर खाना शुरू ही करने वाला था तो एक बहुत विशाल का पक्षी आता है और उसको उठा के ले जाता है और मैं फिर भ्रमण कर रहा हूँ जंगल में कष्टमय स्थिति में तो उन्होंने कहा इसलिए वो कहते हैं कि तो क्या वो जो ड्रीम है वो सच है या मैं अभी यह जी रहा हूँ यह सच है तो वास्तव में ये दोनों भी क्या है सपना है हाँ राजा जनक ने कहा एक तो डे ड्रीम है दिन का सपना और एक क्या है नाइट ड्रीम हम वास्तव में स्वप्न में जी रहे हैं हमें अपने जीवन का असलियत बता नहीं है कि मैं मैं किसलिए बना हूँ मैं मैं क्यों इस जगत में जन्म ले चुका हूँ मेरा क्या असली कर्तव्य है इन सब चीज़ों को भूलने के कारण हम पागल की तरह क्या करते हैं नाना योनि सदा फिरे करदय भक्षण करे कि अलग अलग शरीरों में हम केवल भ्रमण कर रहे हैं अलग अलग शरीरों में जा रहे हैं और अलग अलग चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं खा रहे हैं कभी सुअर की योनि में जाते हैं तो हमें क्या अच्छा लगता है मन अच्छा लगता है कि नहीं जब हम हाथी के शरीर में जाते तो कई किंटल क्विंटल खा लेते हैं जब तो मनुष्य के शरीर में आते हैं जो नहीं खाना वो भी खाते हैं जो नहीं पीना वो भी पीते हैं जो नहीं करना वो भी कर लेते हैं तो इस प्रकार से वास्तव में मनुष्य जीवन मिलने के बाद हम क्या कर रहे हैं उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और उसका सदुपयोग क्या है हमें शास्त्र सिखाते हैं आचार्य सिखाते हैं शील प्रभुपाल सिखाते हैं हमें थोड़ी भी आ, ये होना चाहिए कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए कि एक व्यक्ति जिसको कुछ लेना देना नहीं है वो व्यक्ति वृंदावन में रहकर अपना भजन इतना अच्छे से कर रहा था अपने जीवन की सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त हुआ था और कोई चिंता नहीं थी और बिल्कुल उचित जीवन जी रहा था लेकिन उस व्यक्ति के हृदय में किसके लिए चिंता उमड़ उठी हम सब के लिए श्रीलाभुपात सत्तर साल की आयु में वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में रहते हैं और वहाँ वृंदावन कृष्ण निवास स्थान है मैं भी जगत में कोई व्यक्ति कितने बंगले बनाए कोठिया बनाए घर बनाए वो क्या है वृंदावन के कुठिया के सामने क्या है निकृष्ट हैं क्योंकि यहाँ के जो घर हैं वो हमें और बांधने वाले हैं और इसी जगत में बांध के रखने वाले हैं और वास्तव में ये ये क्या है कि हम अशाश्वत स्थान में शाश्वत निवास बनाने के चक्कर में क्या है अशाश्वत स्थान में शाश्वत रहना चाहते हैं तो जगत में परमानंट रहने की भावना को मूर्खता कहा गया है जिस प्रकार से कोई व्यक्ति ब्रिज के ऊपर पुल के ऊपर घर बना ले तो ये मूर्खता है कि नहीं तो वैसे ये जगत है कि जगत में रह के हम हमेशा सोच रहे हैं कि मैं शाश्वत जीवन यापन करूँगा और बल्कि हमें चिंता नहीं है कि अगले क्षण क्या है मुझे इस शरीर को त्यागना होगा मृत्यु मेरी मेरे, मेरे नज़दीक है मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है मैं अभी मुंबई में था पिछले हफ्ते जो में तो वहाँ एक माताजी थे हाँ जिनको बुखार हो रहा था काफ़ी सालों से वो डिवोटी है डिवोटी थे तो उस दिन डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को कहा कि मुझे बुखार हो रहा है दो तीन दिन से तो डॉक्टर ने जब उनका चेकअप किया तो डॉक्टर ने कहा कि आपके पास जीवित रहने के लिए केवल आठ घंटे हैं कितने घंटे हैं आठ घंटे अब सोचो अभी हमें कहें ऑफिस में हम बैठे हैं कंप्यूटर के सामने और कुछ हमें द्विदा हो जाए हाँ प्रॉब्लम हो जाए शारीरिक और डॉक्टर कहें कि आपके पास कितना समय बचा है आठ घंटे बचे हैं तो हम क्या करेंगे सबसे पहले क्या हम जगन्नाथ जी का भोग ऑफर करने में लगेंगे कीर्तन में भाग लेंगे कि कहेंगे अभी बहुत हो गया है? नहीं अभी आठ घंटे बचे हैं कहाँ है मेरी जपमाला कहाँ है भक्तों का संग कहाँ कृष्ण कथा है मैं केवल ये श्रवण आदि करूँगा ऐसा हमारे साथ होगा नहीं हम उस आठ घंटे क्या करेंगे और कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे और बिजी होने के लिए बनाएंगे वो जो माताजी थे मुंबई में पिछले हफ्ते की घटना है उनके पास डॉक्टर ने कहा आपको तो कैंसर हुआ है और आठ घंटे जीवित रहोगे और सही था डॉक्टर का तो उसने कहा अपने ब्रदर और बेटिस को कहा कि अभी मुझे कहाँ ले चलो वृंदावन ट्रेन से मैं बस अपने शरीर को त्यागना चाहती हूँ वृंदावन में और और उसने किसी किसी चीज का विचार नहीं किया, सातवें कि दिन, तो तो दिन, दिन के बाद मृत्यु होने वाली है लेकिन हमें यह पता नहीं है कि मुझे कब अपने इस शरीर का त्याग करना पड़ेगा तो डिवोटिस ने उस माता जी को ट्रेन में डाला और कंटिन्यूसली कीर्तन करते हुए तुलसी श्रीमद् भागवत कृष्ण को रेडिंग करते हुए मथुरा में जब प्रवेश किया उस ट्रेन में ट्रेन है तो उसी क्षण उन्होंने क्या किया अपने शरीर को त्याग दिया तो वो तो बहुत भाग्यशाली है उनके पास तो ये डिजायर थी वो ये अंडरस्टैंडिंग थी कि वास्तव में मेरा जो असली घर है वो परम भगवान का धाम है वृंदावन है तो जैसे हम देखते हैं कि लोमस ऋषि थे लोमस ऋषि का नाम लोमस क्योंकि उनके शरीर में बहुत सारे बाल ही बाल थे तो उनके बहुत सारे शिष्य थे तो लोमस ऋषि को उनके शिष्यों ने कहा गुरुदेव आपके लिए हम परमानंद एक घर बना लेते हैं कुटिया बनाते हैं समंदर के किनारे और उन, उन्होंने कहा अरे क्यों इतना तकलीफ ले रहे हो उन्होंने कहा ये जीवन बड़ा अल्प है टेम्पररी है क्यों आप उसके लिए कष्ट उठा रहे हैं? उससे अच्छा उसमें टाइम गवाने के बजाय क्या करो क्रिश्ना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे उन्होंने कहा उससे अच्छा तो यह है कि अपने समय का दुरुपयोग ना करें अपने समय को क्या करें हम प्रॉपरली यूज करें जैसे चाणक्य पंडित ने कहा आयुष क्षणी न लभ्य स्वर्ण कोटि भी कि आयुष्य में एक क्षण हमारे लिए बहुत वैल्युएबल है बहुत महत्वपूर्ण है और जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो अपना समय गवाता नहीं है जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं कि कोई व्यक्ति भक्ति के उन्नत स्तर में है तो उसके लक्षण क्या है उसका एक लक्षण है उस भक्त का क्या कि समय गवाता नहीं उसको कहते अव्यर्थ कि अपना समय व्यर्थ नहीं गवाता वो बहुत कॉन्शियस होता है एक क्षण में नहीं गवाता सदैव भगवान के संबंधित कार्यों में नियुक्त रहता है क्योंकि वो जानता है कि जीवन का एक क्षण एक घंटा एक दिन एक महीना एक साल चला गया तो कितना बड़ा लॉस है उससे बढ़कर लॉस नहीं है हम मूर्खता की तरह सोचते हैं क्या अभी मेरे पास तो बहुत समय है है कि नहीं हमारी स्थिति उस खर इसके समान है खरगोश के समान है हाँ जो खरगोश है सिमत सामने होता है और खरगोश आग बंद करके बैठा रहता है वो कहता है मैं अभी बच गया हूं कोई मुझे देख नहीं रहा है और आग क्या की है उसने बंद की है लेकिन जो शेर है उसको देख रहा है अगले क्षण उसका फिक्स होने वाला है वो खत्म होने वाला है तो वैसी स्थिति हमारी है तो जो उन्नत भक्त है भक्ति का एक लक्षण है कि जो भक्त है अगर्थ कालत्व अपने समय को गवाता नहीं है समय का क्या करता है सदुपयोग करता है क्योंकि कृष्ण को आप हजारों जीवन तक भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं लेकिन आप बहुत सीरियस हो सरल हो सिंसियर हो तो आप कृष्ण को एक क्षण में भी प्राप्त कर सकते हैं जैसे तो भागवत में उदाहरण आता है भगवान राम के वंश में राजा खटवांग हुए थे दशरथ से पहले तो ये जो राजा खटवांग थे उन्होंने देवताओं ने इनवाइट किया किस चीज के लिए युद्ध के लिए और जब बहुत लंबे समय तक ये जो राजा उस आसुर के साथ युद्ध कर रहा था तो खटवांग ने बीच में पूछा मेरे पास जीवित रहने के लिए कितना समय है तो उन्होंने कहा देवताओं ने कहा आपके पास तो बस अभी कुछ ही क्षण बचे हैं स्वर्ग के कुछ क्षण बचे हैं तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं अभी मुझे निकलना होगा यहाँ से उन्होंने क्या किया कुछ क्षण बचे थे राजा खटवांग के पास उन्होंने आकर गंभीरता से उन क्षणों में भगवान का भक्ति किया और कुछ ही क्षणों में उन्होंने अपने जीवन को सक्सेस सफल बनाया हाँ भगवान का जो धाम है उसको अब उन्होंने प्राप्त किया तो इसी प्रकार से हमें भी अपना जो समय है उसका सदुपयोग करना चाहिए और ये जो जीवन है ये बहुत मूल्यवान है इसका मूल्य तभी हमें पता चलता है जब हम भगवान के भक्तों के संग में आते हैं शास्त्रों के संपर्क में आते हैं भगवान के नाम के संपर्क में आते हैं धाम के संपर्क में आते हैं और प्रभुपाद जैसे महान आचार्य के संपर्क में आते हैं तब पता चलता है कि मैं कुत्ते बिल्ली जैसे मरने के लिए नहीं बनाऊँ है कि नहीं मेरा जीवन बहुत उन्नत है बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बड़े कार्य के लिए बना हुआ है और बह, बहुत बड़ा कार्य क्या है भगवान की सेवा करने के लिए बना हुआ है है ना जैसे आप लोग सुनते हैं अपने सुना होगा एक गांव में एक व्यक्ति तब उसने व्रत लिया कि मुझे सबसे बड़े व्यक्ति की सेवा करनी है नौकर बनना है तो किसका बनना है मुझे जो सबसे बड़ा हो नौकरी करनी है तो सबसे बड़े व्यक्ति की करनी है सेवा करनी है तो सबसे बड़े व्यक्ति की करनी है तो उस गांव के व्यक्ति ने सोचा मैं इधर उधर क्यों करूं? मैं सरपंच जो गांव का प्रमुख है उसकी सेवा करता हूं, उसकी नौकरी करता हूं। तो वो सरपंच के पास जो मुखिया था गांव का उसकी उनके पास रहा सेवा करने के लिए लेकिन कुछ दिनों के बाद देखा कि वो जो गाँव का जो सरपंच है प्रमुख है या मुखिया है वो भी किसी के सामने जाकर झुक रहा है किसी के सामने जाकर क्या कर रहा है प्रणाम कर रहा है जैसे जो तहसील होता है तहसील का जो अधिकारी है उसके सामने सरपंच या गांव का मुखिया जाकर झुक रहा है तो उसने कहा मैं उसके पास सेवा करना चाहता हूँ तो फिर उन्होंने कहा ठीक है तो ये तहसील का जो अधिकारी है वो भी जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है उसके नीचे जाकर सर कर रहा है उसको प्रणाम कर रहा है उसको आदर सम्मान दे रहा है फिर तो सेवक ने देखा ने ये भी तो उसकी सेवा कर रहा है फिर जो डिस्ट्रिक्ट दि मैजिस्ट्रेट हैं या जिला का जो प्रमुख है वो भी किसकी सेवा कर रहा था जो भी चीफ मिनिस्टर है उस स्टेट का इस तो प्रकार से देखा गया कि हर कोई अपने ऊपर वालों को सम्मान दे रहा है उसकी सेवा कर रहा है फाइनली प्राइम मिनिस्टर तक वो पहुँचता है तो कहता है फिर एक दिन ये जो व्यक्ति गांव से उनके चरणों तो में, चरण में लंबा दंड करता है गुरुदेव आपको प्रणाम आपकी सेवा क्या करो किस व्यक्ति ने देखा अरे ये तो इनकी सेवा कर रहा है मुझे किसकी सेवा में जाना है उस गुरु की सेवा में जाना है फिर वो उनके साथ जाता है फिर जाकर देखता है कि वो साधु भी किसकी सेवा में लगा है कृष्ण की सेवा में लगा है और वो भगवान की सेवा में नियुक्त होता है तो इसी प्रकार से हमें बहुत मूल्यवान जीवन है और हम बने हैं सर्वोच्च सेवा करने के लिए परम भगवान की सेवा करने के लिए बने हैं इस बात को केवल हम सोचें तो हम समझ सकते कि हमसे ज़्यादा फॉर्चुनेट व्यक्ति इस प्लानट में कोई नहीं है हमें अपने आप को डिस्करेज नहीं करना है बल्कि हमें अनुभव करना है कि मैं कितने बड़े व्यक्ति की सेवा कर रहा हूं और बड़े व्यक्ति कौन है जगन्नाथ जगत के स्वामी हैं इस बात को कभी हम सोचते हैं नहीं सोचते है। इसलिए भक्ति करने के हमारे अंदर क्या नहीं है तीव्रता नहीं है गंभीरता नहीं है सरलता नहीं है केवल हम ये सोचें कितना कि बड़ा भाग्यवान हूँ कि भगवान कृष्ण की सेवा करने का मुझे ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो इस प्रकार से हमें आ, ये जो मूल्यवान हमारा मनुष्य शरीर है उसका इस्तेमाल करना चाहिए कृष्ण की परम उच्च सर्वोत्कृष्ट सेवा करने के लिए और इसलिए वास्तव में हमारा जीवन बना है और इस सेवा की भावना तभी हमारे हृदय में बनी रहेगी हम सदैव प्रेरित रहेंगे जब हम सदैव कृष्ण के बारे में सुनते रहेंगे शास्त्रों से पढ़ेंगे और जो भक्तों के आदेश हैं उनको हम पालन करेंगे जब इनको पालन करते हैं अपने जीवन में तो हम प्रेरित रहते हैं हमेशा उत्साहित रहते हैं कृष्ण की सेवा करने के लिए तो इसीलिए श्रील प्रभुपाल जो सत्तर साल की आयु में राधा दामोदर में निवास कर रहे थे हाँ, और बिल्कुल परफेक्ट था उनका लाइफ लेकिन फिर भी ऐसे श्रील प्रभु पाद दूसरों की चिंता करते हैं यही एक अंतर है एक सर्व सामान्य व्यक्ति में और भगवान के श्रेष्ठ भक्त में सर्व सामान्य व्यक्ति सदैव आत्महित सोचता है अपने स्वार्थ की से चिंता लगी रहती है आत्म सुख मेरा सुख हाँ, मेरा परिवार मेरा देश हाँ, स्वयं के बारे में ज्यादा सोचता है वो स्वार्थी व्यक्ति लेकिन जो महात्मा होता है तो इसको दुरात्मा कहते हैं लेकिन जो महात्मा होता है शिल प्रभुपाल जैसे वो अपने बारे में कम लेकिन आदि के बारे में सोचता है दूसरों के बारे में जगत के बारे में सोचता है जगत कल्याण के बारे में सोचता है और दूसरों के हित के लिए वो किसी भी प्रकार का कष्ट झेलने के लिए तत्पर है अभी शिल प्रभुपाल को क्या पड़ी थी इतना कष्ट उठाने की वो थर्ड क्लास के डब्बे में वृंदावन से दिल्ली आते थे और आकर यहाँ ग्रंथों को छापते थे उनको वितरण करते थे धूप में सर्दी में हाँ, सब प्रकार की स्थिति में और फाइनली और लोगों के पास जा जाकर भीख मांगते थे कि आपके पास चार चार बच्चे हैं एक बच्चा मुझे दे दो एक पुत्र हमें दे दो हम उनको भगवद गीता भागवत की शिक्षा देंगे ताकि वो क्या करेगा भक्ति का करेगा लेकिन भारत में है कोई देने के लिए तैयार नहीं नहीं तो प्रभुपाद प्रभुपाद बहुत नाराज लेकिन वो नहीं ने देखा कि लोग कृष्ण भक्ति को इतना स्वीकार नहीं कर रहे हैं मुझे कहा जाना होगा अमेरिका जाना होगा अब देखो हम सबका अस्तित्व किसके कारण है श्रीलम प्रभुपाद के कारण है, है नहीं? एक व्यक्ति के कारण हजारों हजारों लाखों लोगों का अस्तित्व है श्रीलो प्रभुपाल ने जो सेक्रीफाइस किया है त्याग किया है उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती और हमारे जीवन में हम अपना जीवन पूरा लगा दे कई प्रकार की सेवा करें फिर भी प्रभुपाल ने जो हम सबके लिए किया है उसको हम रिपे नहीं कर सकते उन रोड नहीं कर सकते तो प्रभुपाल तो फिर सोचते हैं कि मुझे अमेरिका जाना चाहिए तो प्रभुपद अमेरिका जाने के लिए उनके पास क्या था कोई धन नहीं था लेकिन फिर भी वो डिजायर थी स्ट्रॉन्ग डिजायर थी कृष्ण की सेवा करने की तीव्र इच्छा गुरु के आदेशों की पालन करने की तीव्र इच्छा ये जो तीव्र इच्छा हो डिजायर हो हमारे अंदर स्ट्रांग तो कृष्ण तत्पर हो जाते हैं भक्तों की सहायता करने के लिए कृष्ण अपने सारे छे ऐश्वर्य के साथ उस भक्त की सेवा में लगते हैं ये कृष्ण की खासियत है कोई व्यक्ति गुरु और कृष्ण की सेवा करने के लिए इच्छा करता है और होता है तो कृष्ण कृष्ण शांत नहीं रहते अपने सारे छह को उस, उसके साथ लगा देते हैं तो प्रभुपाद जाने के लिए उनके पास धन नहीं था लेकिन फिर भी सन्यासी थे प्रभुपाद तो फिर मुंबई गए वहां एक लेडी थी मोरारजी देसानंद क्या नाम था उनका देसाई समथिंग था था तो तो उस वो वो वो जो श्री हैं बहुत बहुत धनवान थे उनके उनके ऑफिस ऑफिस में में एंट्री करना साधु के के के लिए कठिन तो धूप दिनों गए बाहर सिक्योरिटी गार्ड ने कहा भागो यहाँ से आप नहीं जा सकते अंदर हर प्रभुपात को इमरजेंसी थी प्रभुपा ने कहा मेरे गुरु ने आदेश दिया है कि आप अमेरिका जाकर प्रचार करो कृष्ण भक्ति का क्योंकि तुम अंग्रेजी अच्छे से जानते हो तो वो सिक्योरिटी गार्ड ने उनको ऑफिस में नहीं छोड़ा उससे मिलने के लिए वो उनके पास जाने वाले थे कि आप मुझे क्या करो मेरी सहायता करो कि मेरे गुरु के आदेशों को मैं पूर्ण कर सकूं तो फिर उस समय वो सिक्योरिटी छोड़ते नहीं तो प्रभुपाल सुबह से लेकर शाम के पांच छह बजे तक उस ऑफिस की सीढ़ियों में बैठे रहते हैं और अपनी अपना हाथ माला में डाल के बीड बैग में डालकर क्या करते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो प्रभु का पूरे दिन जप करते रहे और वहां बैठे रहे धूप में क्यों उन्होंने कहा वो शाम को ऑफिस से बाहर आएंगे उससे मिलूंगा क्योंकि वो धार्मिक श्रेय थे उनको कहूंगा कि प्लीज आप मेरी सहायता करो मुझे कहाँ जाने के लिए अमेरिका जाने के लिए कौन कर सकता है कोई कर सकता है किसी और के लिए इतना रिस्क लेना इस प्रकार का जी, इस प्रकार का अप्रोच करना तो प्रभुपाल ये सब चीज़ें उन्होंने झेली हैं और फिर वो जो लेडी हैं वो मिलती हैं जब वो बाहर निकल रही थी शाम के समय ऑफिस से उन्होंने कहा स्वामी जी आप यहाँ कहाँ बैठे उन्होंने कहा आपके सिक्योरिटी गार्ड्स ने तो मुझे अंदर छोड़ा नहीं कैसे आपको मिलूंगा उन्होंने कहा बताओ बताओ हाँ क्या है तो उन्होंने कहा बस आ, आपके बहुत सारे जहाज जाते हैं विदेशों में उसमें किसी एक में मुझे भेजो हम फ्री मुझे हाँ वहाँ जाने के लिए परमिशन दे दो उन्होंने कहा स्वामी जी आप तो बूढ़े हो गए हो वहाँ तो इतनी ठंड होती हैं आप मर जाओगे वहाँ जाओगे तो और वहाँ खाने के लिए कुछ है नहीं कैसे आप जीवित रहोगे रहो तो मरने कहा आप उसकी चिंता मत करोग हाँ मैं जीवित रहूँगा कृष्ण मेरा संरक्षण करेंगे फिर भी वो परमिशन देती है अरेंज करती है हर प्रभुपात जब जाने के लिए निकले हाँ जैसे हम कहाँ जाने के लिए निकलते हैं तो हमें गाड़ी भी छोड़ते हैं घर घर के लोग आते हैं हाँ प्रसाद बना के भेजते हैं बाय बाय करने के लिए लोग होते हैं फिर वहाँ जाएँगे तो रिसीव करने के लिए लोग होते हैं लेकिन प्रभुपाद को देखो कोई उनको बाई भेजने के लिए कोई नहीं था वो अकेले थे वैसे भगवान के जो भक्त है वैष्णव वो अकेले नहीं होते वैष्णव सदा अपने हृदय में अपने गुरु और कृष्ण को प्यारी करते हैं तो प्रभुपाल जब कोलकाता से उस जलदूत जहाज पर बैठने जा रहे थे तो प्रभुपाल ने देखा प्रभुपाल के पास क्या था एक छाता उन्होंने लिया हुआ था चालीस रुपए जेब में थे और उनके पास 200 सौ श्रीमद भागवतम की किताबें जो उन्होंने पहले से भेजे थे इतना ही था उनके पास बस लेकिन उससे बढ़कर एक धन उन्होंने अपने साथ लिया था प्रभुपाल जब जल्दो जहाज पर बैठे हैं और जल्दो जहाज जब जा रहा था और जब वो बोस्टन बंदरगाह में पहुंचा तो प्रभुपाद ने एक कविता लिखी और वहाँ उतरण के बाद आगे जाकर कि उन्होंने कहा कि हे कृष्णा जब न्यूयॉर्क के वो गलियों में गए तो उन्होंने प्रभुपाद प्रभुपाद ने वहां लिखा प्रभुपाद ने कहा कि हे hey कृष्ण आप मुझे इतना दूर लाए हो।, यहां आप मुझे लाए हो यहां लाने का कोई आपका कारण होगा तो आप मैं पूर्ण रूपेण आपके चरणों में समर्पित हो आप क्या करो आप मुझे जैसा चाहे वैसे ना चाहो जैसा आप मुझे यूज करना चाहे वैसा करो ये भक्त का लक्षण है शरणागति का लक्षण क्या है कि जैसा गुरु कृष्ण वैष्णव कहते हैं उसी के अनुसार नाचना जैसे कटपुतली होती है, है ना कटपुतली अपना कुछ नहीं जैसे उसको नचाते वैसे नाचती है तो शिष्य का मतलब क्या है गुरु के गुरु का क्या बनना एक बंदर बनना जैसे बंदर को नचाते ना इशारों के तो उसी प्रकार से जो जो शिष्य है उसको तैयार होना होगा कि मुझे आध्यात्मिक गुरु के आदेशों पर क्या करना है नृत्य करना है डांसर बनना है इस जगत में हम सब डांसर बनना चाहते हैं हा? लेकिन किसके डायरेक्शन में बनना होगा कौन डायरेक्टर है हमारे गुरु है कृष्ण है उनके डायरे डायरेक्शन के अनुसार हमें नाचना होगा तभी हमारा नृत्य क्या करेगा कृष्ण को आनंद प्रदान करेगा हम अपने स्टाइल से नाचते हैं तो फिर भौतिक प्रकृति से हमें क्या करना होगा दंड मिलेगा भौतिक प्रकृति पहले हमें तपाएगी और ऊपर से हैमरिंग करेगी कष्ट देगी वेदना देगी विपदा प्रदान करेगी तो ऐसे शिल प्रभुपाद कहते हैं उस गीत में कि हे कृष्णा, मेरा नाम भक्ति वेदांत रहता है लेकिन मैं देखता हूँ मैं सोचता हूँ कि ना मुझ में भक्ति है ना ज्ञान है दोनों चीजें नहीं लेकिन हे कृष्णा एक चीज जरूर है क्या कि आपका ये जो नाम है उसमें मेरी प्रगाढ़ श्रद्धा है आपका ये जो अमूल्य नाम है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे हरे तो प्रभुपाल ये अमूल्य धन ले गए थे अपने साथ और उस धन का वितरण उन्होंने सारे जगत को किया तो उसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में धन इकट्ठा करने में लगे हैं सुबह से शाम तक योजना बना रहे हैं तो एक धन को अपने जीवन में हम बढ़ाते जाएं और वो क्या है हरे नाम रूपी धन तो ये कार्तिक एक विशेष महीना है तो इस कार्तिक महीने में जैसे अभी दिवाली आ रही है तो सारे मॉल्स में डिस्काउंट सेल लगा हुआ है लगाए कि नहीं हम चाहते कहाँ बेस्ट प्राइज है कहाँ से हम परचेज करें तो कार्तिक में भी भगवान ने अपना सेल डिस्काउंट है कृष्ण को प्रसन्न करने में बड़ा डिस्काउंट है सेल लगा हुआ है बस उसके लिए क्या है थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्टेप हमें डालने होगी थोड़ा सा प्रयास करना होगा अपने भक्तिमय जीवन में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए और वो प्रयास क्या है शास्त्र कहते हैं कि कार्तिक में व्यक्ति को कुछ नियमित चीजें करनी चाहिए एक चीज क्या है सबसे पहले उनको जल्दी उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे होता है सात बजे आठ बजे जैसे तो प्रभुपात को किसने पूछा प्रभुपाल बताइए कि कौन भक्ति में दृढ़ है हाँ स्थिर है प्रभुपात ने कहा जो चार बजे से पहले उठता है वो सीरियस है भक्ति में कि हाँ भगवत धाम जाना ही जाना है, है यहाँ नहीं रहना है तो उसी प्रकार से हम हाँ कम से कम कार्तिक में क्या करें जल्दी उठें हाँ जल्दी उठकर कर क्या करें भगवान के नामों का जप करें, एक्स्ट्रा माला जप करें। शास्त्र कहते हैं कि कार्तिक में श्रीमद् भागवतम या कृष्णा बुक पढ़ना चाहिए कृष्ण लीला पढ़नी चाहिए कोई व्यक्ति कार्तिक में श्रीमद् भागवतम पढ़ता है तो उसको सारे पुराणों को पढ़ने का लाभ है बाकी पुराण पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है और कार्तिक में विशेष रूप से तुलसी की सेवा करनी चाहिए और, और विशेष क्या है दामोदर अष्टकम का उच्चारण करके भगवान को दीप अर्पण करना चाहिए रोज किसी भी स्थिति में पद्म पुराण कहता है कि कृष्ण का का अटेंशन आकर्षित कर सकते हो आप रोज बिना भूले उच्चारण करते हो और दीप भगवान को अर्पित करते हो इतना करने मात्र से कृष्ण हमारे हो जाते हैं कृष्ण तो बहुत सरल है कृष्ण को प्रसन्न करना और प्राप्त करना तुलसी दलमात्र जलश्य छुल वा हाँ कि भगवान को थोड़ा सा जल और एक तुलसी का पत्ता अर्पित करने से कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने आप को बेच डालता हूँ उस व्यक्ति का हो जाता हूँ कार्तिक में तो और सुलभ है हाँ तो इन चीज़ों को हम अपने जीवन में गंभीरता से डालें और अधिक से अधिक प्रयास करें कि किस प्रकार से कृष्ण को मैं आपने नज़दीक ले आऊँ कृष्ण को कैसे बांधो जिस प्रकार से माता यशोदा ने बांधा था परम भगवान कृष्ण को जिनको बांधना क्या है असंभव है तो लेकिन बहुत सरल उपाय है हरिनाम रूपी रस्सी से हम बांध सकते हैं कृष्ण को जब हम क्या करेंगे रोज गंभीरता से भगवान के नामों का जप करेंगे अधिक से अधिक मालाओं का और तुलसी की सेवा करेंगे और कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे कार्तिक मास के जगन्नाथ बल सुभद्रा महारानी के केल बल सुभद्रा छपन महामहोत्सव के हरे